श्री राम कृष्ण भक्त मालिका बलराम बोस बलराम पर ठाकुर का पूर्व स्नेह था विश्वासपूर्ण पूर्ण निर्भरता थी इसी कारण एक बार उन्होंने अपने मानस पुत्र राखाल को स्वास्थ्य सुधार के लिए उनके साथ वृंदावन भेजा था इसके अतिरिक्त अन्य अवसरों पर भी ठाकुर के भक्तगण बलराम बाबू के कलकत्ते के मकान में वृंदावन के कुंज में अथवा पुरी के आवास भवन में निवास किया करते थे। श्री ने भी ठाकुर के शरीर त्याग के उपरांत बीच बीच में जाकर इन तीन स्थानों में निवास किया था वस्तुतः ठाकुर तथा उनके भक्तों की विविध प्रकार से सेवा करके भी मानो बलराम को संतोष नहीं होता था परंतु उनकी आय अधिक नहीं थी उन्हें अत्यंत मासिक वृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता था अतः वे काफी सोच समझकर खर्च करते थे और इस कारण बहुत से लोग उन्हें कृपण समझ बैठते थे श्री रामकृष्ण इस बात से अवगत थे और इससे भी अधिक वे इस भक्त के अनुरागपूर्ण हृदय से परिचित थे अतः बलराम की कृपणता पर वे परस ही करते थे और उससे निर्दोष विनोद के माध्यम से बलराम के प्रति उनका प्रेम ही अधिक व्यक्त हुआ करता था या मानो अपने किसी प्रिय पात्र के दोष गुणों को लेकर आमोद करना था पर एक एक दिया जा सकता है एक दिन जुलाई 1850 को बलराम मंदिर में नरेंद्र जब श्री से भजन गाने का आदेश पाकर कहा वाद्य नहीं है ऐसे ही तब श्री रामकृष्ण बोले हमारी तो बेटा जैसी अवस्था है ऐसे ही हो सके तो गाँव उस पर भी बलराम की व्यवस्था है बलराम कहता है आप नाव में आइयेगा बिल्कुल ही ना हो सके तो फिर गाली करके आइएगा दावत दी है तो आज शाम नचा लेगा ये सब बातें सुनकर सभी भक्त हंसने लगे ठाकुर ने कहना जारी रखा तत्पश्चात राम ढोल बजाएगा और हम लोग नाचेंगे राम को भी ताल का बोध नहीं है सबका हास्य बलराम का भाव है आप लोग नाचे गाए आनंद मनाए बलराम के इस आपात प्रतीयमान कृपणता का और भी एक पक्ष था वे स्वयं कष्ट में रहकर भी साधु सेवा के लिए धन बचाया करते थे इसीलिए लाटू महाराज ने एक बार जब उन्हें छोटे से बिस्तर पर सोते देखकर बड़े बिस्तर का उपयोग करने को सलाह दी तो उन्होंने कहा मिट्टी की देह तो मिट्टी में ही मिल जाएगी पर बिस्तर का पैसा तो साधु सेवा में लगेगा धीरे धीरे देर बलराम के कई सगे संबंधी ठाकुर के पास आए थे इनका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं परंतु इतना कहने मात्र से बलराम के परिवार का पर्याप्त परिचय देना नहीं हुआ बलराम के अनेक संबंधी केवल भक्ति ही नहीं ठाकुर के अत्यंत घनिष्ठ पार्षदों में से थे बलराम के साले श्रीयुद्ध बलराम बाबूराम ये हमारे सुपरिचित स्वामी प्रेमानंद है जो ईश्वर कोटि में आते हैं बलराम की सहधर्मणी कृष्ण भावनी के बारे में श्री रामकृष्ण ने एक बार कहा था कि वे श्रीमती राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रमुख है उन्हीं के प्रयत्नों से बलराम मंदिर में सपार्षद श्री राम कृष्ण की सेवा आदि की शुभव्यवस्था हुआ करती थी बलराम बाबू के भाई हरिवल्लभ बाबू से पाठक पहले ही परिचित हो चुके हैं पिता श्री राधा रम बोस भी अनेकों बार श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर धन्य हुए थे श्री रामकृष्ण की कृपा पाकर मुग्ध हुए बलराम ने अपने धर्म प्राण पिता को इस अमृत पान से वंचित रखना अनुचित समझकर उन्हें वृंदावन से बुला लिया था विद्ध बोष महाशय ने भी इस सुयोग का अच्छा सदुपयोग किया था बलराम के तीन संतान थी भुवन मोहिनी रामकृष्ण और कृष्णमई प्रथम कन्या भवन मोहिनी ने अठारह सौ ईस्वी के अंत में शरीर त्याग किया इनमें से सभी श्री कृष्ण का दर्शन पाकर धन्य हुए थे तथा भक्त सेवा की धारा को आजीवन अक्षुण रखा था अतः ऐसा सम भक्त परिवार जगत में दुर्लभ है श्री कृष्ण इस परिवार की भक्ति पर इतने मुग्ध थे कि एक बार बलराम की गृहिणी कृष्ण भावनी को अस्वस्थता का संवाद पाकर उन्होंने मां शारदा देवी को दक्षिणेश्वर से कलकत्ते जाकर उन्हें देख आने को कहा लज्जाशील माताजी ने सोचा कि बिना गाड़ी के जाना उचित नहीं होगा गांव में पैदल चलने की आदत होने पर भी उन्होंने सोचा महानगर के राजपथ पर ऐसे चलने पर ठाकुर को लोग क्या कहेंगे परंतु दया कोई गाड़ी नहीं मिली इसे सुनकर ठाकुर मानो कुछ नाराज से होकर बोले क्यों पैदल ही जाना मेरे बलराम का संसार उजड़ रहा है और तुम बिना गाली के नहीं जाओगी अस्तु एक पालकी की व्यवस्था हो गई और माताजी उसी में बैठकर बलराम मंदिर गयी शामपकुर में रहते समय भी एक बार माताजी अस्वस्थ कृष्ण भावनी को देखने पैदल गई थी श्री राम कृष्ण का जब काशीपुर जाना ठीक हुआ उस समय व्यय भार उठाने का प्रश्न आया गोपाल चंद्र घोष के मकान का किराया अस्सी रुपये था इसके अतिरिक्त और भी अनेक व्यय थे निर्धन भक्तगण इतना धन कैसे जुटाते अतः ठाकुर ने सुरेंद्र नाथ मित्र को मकान भड़ा देने के लिए कहा और वे भी सानंद राजी हो गए फिर बलराम की ओर मुड़कर ठाकुर ने कहा कि मुझे चंदे के पैसों से खाना पसंद नहीं अतः खाने पीने का व्यय बलराम ही उठाए बलराम भी इस पर अत्यंत आनंद पूर्वक सहमत हुए ठाकुर ठाकुर के के के लीला के के त्यागी कई विषयों में बलराम पर निर्भर रहते थे। चिकित्सा आदि के निमित्त अथवा अन्य कारणों से त्यागी युवकगण प्रायः ही उनके भवन में निवास किया करते थे वस्तुतः सभी विषयों में वे मठ के यथार्थ मित्र थे वरानगर मठ के प्रारंभिक दिनों में एक दिन बलराम बाबू ने मठ में जाकर देखा कि मठ के भ्रातागण केवल शाक भात खा रहे हैं और लौटते ही उन्होंने अपनी गृहिणी से कहा कि वे साक भात के अतिरिक्त और कुछ नहीं लेंगे गृहणी ने सोचा कि संभवतः वे अम्ल पीड़ा के कारण ही ऐसा कह रहे हैं परंतु बलराम बाबू ने बताया कि मठ के साधुओं की परिस्थिति को देखने के पश्चात उनके मन में अन्य व्यंजनादि के प्रति कोई रुचि नहीं रह गई है इसके बाद से वे ठाकुर सेवा के लिए प्रतिदिन एक रुपया देने लगे तथा बाबूराम महाराज से अनुरोध किया कि वे के सारा अभाव दूर करते रहते थे उन्होंने जब अंतिम बार रोग से ग्रहण की तो इन्हीं सब बातों का स्मरण करते हुए स्वामी विवेकानंद तुरंत वाराणसी से कलकत्ता चले आए और स्वामी शिवानंद आदि उनकी सेवा में लग गए परंतु होने को कौन टाल सकता है ठाकुर के अन्य अनेक घनिष्ठ पार्षदों के समान ही बलराम ने भी अल्प आयु में ही तेरह अप्रैल अठारह ईस्वी में ही शरीर त्याग दिया